श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कतीयोध्या भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भस्तः श्री शूख्वाच प्रलंब बक चाड़ूर छत महाशन मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूुक कदनम चक्रे जी कहते हैं कंस एक तो स्वयं बड़ा भारी बली था और दूसरे मगस जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर बकासुर चारूर त्रिणाम अघासुर मुष्टिक अरिष्टासुर द्विविध पूतना केसी और धेनु तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा ते पीड़िता निविशो कृपाण पंचाल के साल्वान विदर्भान विषधान विधेयन वे लोग भयभीत होकर कुरु पांचाल साल्व विदर्भ निशल आदि देशों में जा बसे एक तम अनुधान ज्ञात पर्यपाशते हते शो षुबालेश कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे जब कंस ने एक एक करके देवकी के छह बालक मार डाले तब देवकी के सातवें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी जिन्हें अनंत भी कहते हैं पधारे सप्तमो वैष्णव धाम जमनतम प्रचक्ष गर्भो बभूव दे हर्षोक विवर्धन आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया भगवान अपस भयम् विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीत रोहिणी वसुदेवस्थ नोकुलसंती देवी कल्याणी तुम रज में जाओ वह प्रदेश ग्वालो और गावों से सुशोभित है वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थान में रह रही है देव क्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामहिण्या उदरे सन्निवेश इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो अथाह शुभे अथागेन देवख्यामी तम भविष्यसि कल्याणी अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना अर्च्यंती मनुष्य स्वाम वरप्रदाम् तुम लोगों को मुह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे नामया निकुवंते थानी च के ना भुवी दुर्गे भद्र काली विजया वैष्णवी चुमदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्याकेत माया नारायणी शानी शारदे त्यंबिकेत पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा भद्रकाली, विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पूजेंगे गर्भ संकर्षण तम वही प्रभु संकर्षण भुवि राोक रमणा बलम बलवधुआत देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे संदिष्ट एवं भगवता तथे त्यो मृत तहिक्रम्य घाम गथा करोत जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया गर्भे प्रणीते देव क्या रोहणीम अहो विसो गर्भ इति पौरा विचुक्रम जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया भगवान भक्ता नाम अभयकर आभागे न मन आनंद कंधे भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं वे सर्वत्र सब रूप में हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए संधाम भ्राज दुरासदोत संभवः उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती कोई भी अपने बल वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था तथो जगन्मंगलम अच्तांशम समाहत सुरसुतेन देवी के के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया निवास निवास भूता नरेजे सरस्वती ज्ञान खले जथा सती भगवान सारे जगत के निवास स्थान है देव की उनका भी निवास स्थान बन गई परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई ताम व्यक्ष कंस प्रभिया विरोह चयंतिम भवनम शशि स्मिताम आख समय प्राण तो पुरे ध्रुवं देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंद्रे गिह जगमगाने लगा था जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी नहीं न थी कर अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए देवकी को मारना तो ठीक न होगा क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवस्थ अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते एक तो यह स्त्री है दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी की लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी स ये सजीवन खलु सं्यंत नृते तम देहे चपंती गंता तमोधम तनुमा ध्रुव वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है इसके मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं इतना ही नहीं वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है इति घोर तमा भावात्थ संत स्वयं प्रभु आस्ते आते प्रतिक्षण तरे वैराबरे यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गाँट कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा आशीन सम्य संुंजान पर्यटन महिम वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता जहाँ उसकी आँख पड़ती जहाँ कुछ खड़का होता वहाँ उसे श्रीकृष्ण दिख जाते इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा ब्रह्मा भवस्य भवि नारदादी परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्थिति करने लगे ब्रह्मा भवस्तत्री नारदादी देव ही आप सत्य संकल्प हैं परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारदादी ऋषि भी थे वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्रीहरि की इस प्रकार स्थिति करने लगे सत्यव्रतम सत्य परम चत्यम सत्यो च चत्य सत्या सत्या सत्या प्रभु आप सत्य संकल्प हैं सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांच दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं आप ही मधुरवाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं भगवन आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं हम सब आपकी शरण में आए हैं एक जनोसुद्वि फल त्रिमूल चतुर खगोक्ष संसार क्या है एक सनातन वृक्ष इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति इसके दो फल हैं सुख और दुख तीन जड़े हैं सत्व रज और तम चार रस हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसके जानने के पांच प्रकार हैं श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और नासिका इसके छह छाव हैं पैदा होना रहना बढ़ना बदलना घटना और नष्ट हो जाना इस वृक्ष की छाल है सात धात में रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र आठ शाखाए हैं महाभूत मन बुद्धि और अहंकार इसमें मुख आदि नौ द्वार द्वारर हैं प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय ये दस प्राण ही इसके दस पत्ते हैं इस संसार वृक्ष पर दो पक्षी हैं जीव और ईश्वर तमेक प्रसूतिग्रहृत चेतस्यपि इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है वे ही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं तत्व पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं बिभर से बोधयात्मा क्षेमा चराहरस्य सत्ोपन्नालीखा बहाली तथा भद्राली बहु कला नाम आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्मय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं क्षाखिल कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभो कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खूर के गढ़ के समान अनायास ही पार कर जाते हैं क्यों न हो अब तक के संत संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है समम स्वयं तेज स्वयं धुमन सुदरम बंभीम मद भवत्पदां नि सद सदनुग्रहो भवान परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन आपके भक्त जन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं ये स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे जहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं ये ने नैरविन्दाक्ष विमुक्त मारिन तवय्ध बुद्ध आयु कृथे क्षण परम पदम तत पतो नोस्म कमल नयन जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्तिभाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं तसानते प्रयाभिगुप्ता परंतु भगवन जो आपके अपने निज जन है जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं प्रभो वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रिकावट नहीं डाल सकते क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं सत्वम विशुद्धम श्रैते भवान हरि हरे हरिणाम से उपायनम बपहो वेद क्रिया योग समाधि आप संसार की स्थिति शुद्ध सत्व में सचिदानंद में परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे सत्वम विज्ञानम भवान प्रकाशते प्रकाश ते नो आप सबके विधाता हैं, यदि आपका यह विशुद्ध सत्व में निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को ना हो। जगत में देखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं यह सत्य है परंतु इन गुणों की प्रकाशक प्रवृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्व में स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है न ना नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपित मनोवचोभ्या मनोमेयनों देव क्रिया प्रतिथा भगवान मन और वेदवाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योग के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं जो च चा कल्पते जो पुरुष आपके मंगल में नामों और रूपों का श्रमण कीर्तन स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता दृष्ट पदो भुव भारोपनीत तब जन्मने दृष्टिता तत्पद शुशोभनि दक्षा मगा चवानुकंपिता संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवन आप सर्वेश्वर हैं यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया धन्य है प्रभो हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोग को भी आपकी कृपा से कितार्थ देखेंगे भवस्य सभवस्य भवो प्रभु आप अजन्मा हैं यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं यह आपका एक लीला विनोद है ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित लेवाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है राज्य विप्र विबुधे सुकृतावतार भारं भुवो ते आपने जैसे अनेको बारीव कच्छप नृिह वराह हंस राम परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए यद नंदन हम आपके चरणों में वंदना करते हैं भगवान यदू नाम भवितात्म देवकी जी को संबोधित करके माता जी यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए तो मेहमान है आपका पुत्र यद वंश की रक्षा करेगा शीशु कुवाच य युषम यदोप निधम यथा ब्रह्मय देवा प्रति श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की उनका रूप यह है इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारंच प्रगर्म स्कंधे पूर्वाधे ब्रह्मादि गर्भ गष्णुर्ब्रमादिस्तुतिनाम द